जैव रूप करके देह में प्रविष्ट हुआ कि तदित अपेक्षा माह और जीव का स्वरूप क्या है इस ल्लोक में जीव का स्वरूप कहा गया है चैतन्य लिंग देहश्च पुनः शिक्षाया लिंगदेहस्था तत्सो जीव पुनः जीव उच्यम चैतन्यम सर्वत्र जो कोई वस्तु है घट पट रूप रे जितने भी है सबका अधिष्ठान एक है चैतन्य है अधिष्ठान चैतन्य में सब कुछ आरोपित तो है अध्यस्त है अधिष्ठान चैतन्य ही सत्य है ये जो शरीर दिखता है इसका भी अधिष्ठान चैतन्य है शरीर इंद्रिय मन जीव है इसका भी एक अधिष्ठान चैतन्य है अधिष्ठान चैतन्य के बिना किसी की सत्ता है ही नहीं एक अधिष्ठान चैतन्य सर्वत्र है यहाँ भी लेना है चैतनम यद अधिष्ठानम ये जीव स्वरूप के लिए अधिष्ठान चैतन्य भी पहले लेना है उसके बाद लिंग देहशे पुनः लिंग देह लिंग शरीरम सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर क्या है तत्वबोधि में कहा गया किसको याद है सूक्ष्म शरीर कहा गया अपंचीकृत पंच महाभूत से होता है अपत पंच महाभूति कितने पांच। पांच। पांच। पांच। पांच। और पांच। पांच। पांच। कितने हो गए पंद्रह और मन से एकम बुद्धि रेखा ये सत्र है कहीं कहीं मन बुद्धि चित्त अहंकार का करके चार ही कहते हैं तो उन्हीं हो जाएगा इसमें सत्र कहा गया उसमें मन में चित्त का अंतर्भूत तो अंतर्भाव हो जाता है बुद्धि में अहंकार का अंतर्भाव हो जाता है यह लिंग देहवी, जीव स्वरूप में लिंग शरीर भी अधिष्ठान चैतन्य, लिंग देह से यह पुनः लिंग देह के अंतर्गत अंतकरण है मन बुद्धि है है उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब होता है चित्छाया चित छाया चित्छाया छाया का अर्थ प्रतिबिंब है अधिष्टान चैतन्य का प्रतिबिंब सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत अंतकरण में है तो चिच्छाया लिंग देहस्था, लिंग देहति लिंगदेहस्थ लिंग देहस्था, शरीर में स्थित चिदाभास। अधिष्ठान चैतन्य और सूक्ष्म शरीर अचिदाष तत्सघो जीव उच्यते इन संग समुदाय को अधिष्ठान चैतन्य रहेगा लिंग शरीर और चिदाभास लिंग शरीर में चिदाभास रहेगा ये समुदाय को जीव कहा गया है तत्सघ जीव उच्यते ये जीव का है है याद करना है, ये, याद रखना है ये जीव का शब्दे नोच्यत चैतन्य अधिष्ठान किसका है लिंग देह कल्पना आधारभूतम लिंग देह की कल्पना है एक अधिष्ठान चैतन्य ब्रह्म से भिन्न सब कल्पित है लिंग देह भी कल्पित है लिंग देह कल्पना का आधारभूतम् अधिष्ठान चैतन्य चैतन्यस्ती एक हो गया अधिष्ठान चैतन्य दूसरा है यश्च तत्र कल्पितो लिंग देह अधिष्ठान चैतन्य में कल्पित हो गया लिंग सूक्ष्म शरीर द्वितीय हो गया तस्मिन् यिंग देहे वर्तमान चिदाभास उस लिंग शर् में रहता है चिदा चैतन्य का प्रतिव तत्सघ ते तत्स तेजात्रूह अधिष्टान चैतन्य सूक्ष्मशर और चिदाभास इन तीनों के समुदाय को जीव शब्द से कहा जाता है जीव शब्देन उच्यते कहा जाता है या जो मर जाता है ये जीव जाता है स्थूल शरीर का नाम इसमें नहीं रहा क्योंकि स्थूल शरीर के अभाव होने पर भी जीव रहता है किंतु सूक्ष्म शरीर रहता है साथ में सूक्ष्म शरीर ही जाता है जब मर जाता है क्या जाएगा सूक्ष्म शरीर जाएगा सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत तो चाहे अंतकरण है उसमें चैतन्य का प्रतिम्ब भी रहेगा जैसे दर्पण को लेकर चलेंगे दर्पण में आकाश का प्रतिम्ब होता है सूर्य का प्रतिबंब दर्पण को उसको लेकर चलो तो प्रतिम्ब रहेगा इस प्रकार अंत कर्ण जो जाएगा अंत में चैतन्य का प्रतिम्ब चिदाभ भी रहता है यही जीव है सूक्ष्म शरीर रहा और चिदाभास भी रहा और चैतन्य सर्वत्र है सर्वत्र है घट को लेकर चलेंगे तो घटक के अंतर्गत आकाश चलेगा साथ साथ चलेगा नहीं चलता है आकाश नहीं चलता है घट को लेकर चलने से आकाश चलता है कांच के पेटी बनाएंगे इतने बड़े उसको लेकर चलो बाहर धूप है कांच उसमें काच की पेट्टी के अंदर आलो को रहेगा नहीं उसको लेकर अंधकार प्रकाष्ट हो लाशत हो क्यों नहीं काच आलो को विवाह नहीं कर सकता है आलो के अंदर प्रविष्ट है निकल जाता है जब लेकर आ जाओ तो प्रकाश वहीं के वहीं रह गया केवल काच के पेटी बर्तन काच गिलास हो आ गया कांच गिलास धूप में रखो अंदर प्रकाश रहेगा नहीं।, नहीं उसके बाद प्रकाश को लेकर अंधकार प्रकोष्ठ में चलो प्रकाश चलेगा साथ में काच के अंदर प्रविष्ट होता निकल जाता है इस प्रकार आकाश को विभाग करने के लिए कोई पदार्थ नहीं है जिसके अंदर आकाश को भर कर लेकर चलोगे आकाश सर्वव्यापक इधर से आकाश लेकर चलेंगे तो फिर आकाशकाली हो जाएगा आकाश को नहीं ले सकते है आकाश घट चलता है इसी प्रकार अधिष्ठान चैतन्य साथ में नहीं जाता है अधिष्ठान चैतन सर्व्यापक सर्वतर चलता है उसमें अंतकरण चलता है जब चलता है ये थोड़ा शरीर तो शरीर चलता है जब मर जाता है सूक्ष्म शरीर जाएगा उसमें चितावास रहेगा अधिष्ठान चैतन्य सर्वव्यापक है सर्वत रहे सूक्ष्म शरीर है और चिताभाष तो जीवो गमन अधिष्ठान चैतन्य का नहीं होता है गमन होता है सूक्ष्म शरीर का उसमें चिदाभास रहता है जहाँ सूक्ष्म शरीर जाएगा वहाँ चिदाभास भी रहता है साथ साथ रहता है इसलिए जीव शब्द से जो कहा गया है उसमें स्थूल शरीर का नाम नहीं लिया क्योंकि स्थूल शरीर का अभाव होने पर मनने पर भी जीव पर लोक जाता है श्लोक माता है इसलिए स्थूल शरीर का नाम नहीं सूक्ष्म शरीर है असूक्षण शरीर तो कारण सर ज्ञान रहेगा उसका कारण ही है न प्रविष्टत्वे तस्य ईश्वरी प्रविष्ट हुआ तो अज्ञानी जीव क्यों होता है सर्वज्ञ होना चाहिए अज्ञत्व तो दुखित्व तो आदि जीव दुखी होता है दुखित तो आदि शक्ति जीवन में अल्पशक्ति है ये सब दुखित आदि जन्मवरण आदि ये सब क्यों हुआ विरुद्ध धर्म ईश्वर से भी विरुद्ध धर्म जीवन में क्यों आया ईश्वर ही प्रविष्ट हुआ ईश्वर का जो धर्म जीवन में वो ही रहना चाहिए विरुद्ध धर्म कहाँ से आया ऐसा शिक्षा उत्तर देते है माहेश्वरी तुम आया तस्तिवत विद्यते विद्यते वि मोहशक्ति तंजीव मोहय्तस या महेश्वर से महेश्वरी तस्य से आन हो जाएगा आदि की वृद्धि करने के सूत्र क्या है आदि वृद्धियों होने पर माहेश्वर बनेगा गिप करने के सूत्र टिढ द्व दघन मात्र कहें ये आन प्रत्युन से गिप हो जाएगा माहेश्वरी बन जाएगा माहेश्वर से यम यहाँ परमात्मा की ये माया है या माया तस्या निर्माण शक्तिवत वो माया में निर्माण शक्ति है निर्माण शक्ति होने से ही तो माया की उपाधि लेकर के ईश्वर ने जगत बनाया तो निर्माण शक्ति माया में जैसे है इसी प्रकार मोह शक्ति से है माया में निर्माण शक्ति तो है जगत बनाती है मोह शक्ति भी है किसमें? माया, माया में मोह शक्ति विद्यत है तम जीवम अशो मोहती वही मोह शक्ति माया जीव को मोह में डालती है तब मोहग्रस्त तो हो जाता है भ्रांत तो हो जाता है होने से अपने स्वरूप के अज्ञान से फिर देहा आदि में अहम बुद्धि करता है फिर अलपा अलपा मान दुखी आदि होता है जीव को मोहन मोह में डालने वाले मोह शक्ति माया में है उसके कारण यह मोहित तो होकर के भ्रांत तो होकर के दुखी आदि मानता है माहेश्वर माहेश्वरी माइन तुम महेश्वरम श्रुतियुक्त महेश्वर संबंधी नहीं या माया मायां तो प्रकृति माईन तो महेश्वरम ऐसे पहले कहा गया है माया भी है महेश्वर माया है उसकी संबंधी है महेश्वर संबंधी यह माया अस्ती श्रुति में कही गई माया महेश्वर संबंधी जो माया है तम शक्तिवत जगत सर्जन सामर्थ्यवत मोह शक्ति मोहन सामर्थ्यम अस्ति इति तो जगत सर्जन सामर्थ्यवत निर्माण जगत सर्जन जगत की सृष्टि सृष्टि का सामर्थ्य मे जैसे हे इस प्रकार मोहशक्ति वर्त मोहशक्ति का मोहन सामर्थ्य मोहन सामर्थ्य मे हे अस्ति इससे श्रुति प्रमाण हैोहन शक्ति तम पूर्वोक चिदानदी स्वरूप असौ मोहन शक्ति जीवक मोहयती मोह मे डाल देती है। अर्थात उसके स्वरूप ज्ञान से रहित तो कर देती है उसका स्वरूप क्या है चिद रूप है आनंद रूप है सचिद आनंद स्वरूप है और ज्ञान से रहित तो कर देती है मोहन शक्ति इसलिए जीव मोह मोहग्रस्त मो, मो होने से अपने को अज्ञानी दुखी अल्प ऐसे मानता है ऐसे अज्ञानी होता है माया शक्ति के कारण महेश्वरी तस्या निर्माण विद्यते मोह तं किम इत आह तथोपि किम उससे क्या होता है मोह में डालने से उसके लिए कहते आगे प्राप्य प्राप्य द्वैतं द्वैतं सर्वमुक्तं समासतह, सर्वमुक्तं मोहादनीशताप्य प्राप्य वु शोचती ईशिष्टमीद्त स मोहाद अनिशताम प्राप्त मोह में डालती है मोहन शक्ति वह जो ईश्वर जीव रूप से प्रविष्ट हुआ वह जीव मोह से अनिशता न ईसित अनिशह भाव अनिशता अनिश्चरत्व को प्राप्त करके मोह के कारण है ब्रह्म ईश्वर स्वरूप है अनिश्चरत्व को प्राप्त करता है मोह के कारण मोह से अनिश्च को प्राप्त करके बपुसी मग्न ये बपूसी शरीर में मग्न डूब जाता है ऐसे निमग्न हो जाता है तादात्मा अभिमान करता है देह के साथ अहम देह को मेमान बैठता है जैसे स्वप्न अवस्था में आप घर प्रकोष्ठ के अंदर भोजन आदि करके शांत होकर के कमरा बंद करके आराम से काट के पर लेट जाने पर स्वप्न देखते समय क्या लगता है आपके अंदर ही सारा स्वप्न प्रपंच है स्वप्न प्रपंच आपके अंदर है बाहर है मन के द्वारा दिखता है आंखें बंद है अंदर है मन में ही सौ है होने पर भी सारे प्रपंच मन आपके मन में है आपसे भिन्न नहीं है किंतु किन्तु वो अपने स्वरूप के ज्ञान के कारण निद्रा दोष से स्वरूप का ज्ञान ज्ञान नहीं रहता कि मैं अपने कोष्ठ में भोजन करके आराम से सोया ऐसे ज्ञान नहीं रहता है फिर जो प्रपंच दिखता है उसमें एक शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है आपका भी एक शरीर बनता है सारे प्रपंच बनता है आप क्या भी के शरीर बनता है स्वप्न में जो शरीर जागृत में कालीन शर्वहार करता है स्वप्न में वो तो खट में शांत रहता है स्वप्न प्रपंच के अंदर आप क्या है के शरीर बनता है वो आपका वास्तव स्वरूप है वास्तव स्वरूप नहीं कल्पित तो उसमें अहम बुद्धि हुई जबकि सब आपके अंदर आपसे भिन्न कोई नहीं आप, आपके अंदर सब है किन्दुके अहम बुद्धि होने से बाकी मेरे से भिन्न है मेरे से भिन्न जीव है जड़ है चेतन है शत्रु है मित्र है व्याग्र है सर्प है सब कुछ देखता है इसी प्रकार ईश्वर स्वरूपतः प्रविष्ट होने पर भी मोह के कारण माया शक्ति में माया में मोहन शक्ति मोह के कारण ये अनिश्चता अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं रहा फिर अनिश्चर तो को प्राप्त करता है मानता है नाम ईश्वर ईश्वर में नहीं हूँ का पी सोया सपने में कहता मैं भूखा हूँ मुझे पानी दे दो पीने के लिए प्यासा हूँ ऐसा कभी होता है पेट भर खाया पिया है पानी पर्याप्त है पास में पानी रखा चिला रहा है मर जाऊंगा थोड़े पानी दे दो सूख जाता है गला ऐसी प्रकार वस्तुतः सुख स्वरूप होने पर भी आनंद स्वरूप होने पर भी अनिशत प्राप्य वहाँ जैसे सपना में एक कल्पित स्वरूप को अहम मान लेता है इसी प्रकार यहाँ अपने चीत आनंद परिपूर्ण व्यापक स्वरूप के अज्ञान से एक शरीर में डूब गया तादात्मा अभिमान करता अहम जब अहम कहता है अन्यथा नहीं अन्यत्मा डूब जाना मग्नो वपुसी प्राप्त करता है, है। तक जो कहा गया ई सशम इधम द्वैतम समासम समास संक्षेप से सर्व ई सृष्ट द्वैतम उत्तम ईश्वर के द्वारा शिष्ट द्वैत संक्षेप से अभी सब कहा दिया अभी द्वेत विवेक प्रकरण है दो प्रकार द्वैत है एक ईशा द्वेत एक जीव श्रेष्ठ द्वैत दोनों का विवेचन करेंगे जो किस द्वेत को त्याग करना है यह स्पष्ट हो जाएगा बंध त्याज्य बंध स्पष्ट हो जाएगा अभी ईशा श्रेष्ठ द्वेत संक्षेप से अब तक तो कहा गया मोहादीति मोहाद पूर्वोक्ता धनिष्ठता निष्ठा प्राप्ति परिहार असामर्थ्य प्राप्य शरीरे गतः करोति जो मोहन है माया में इसे मोह के कारण न शक्ति है मैंताप्य अन भिन्न है न ईश्वर होने से क्या है ईश्वर समर्थ है किंतु ये असमर्थ हो जाता है इष्टाष्ट प्राप्ति परिहार असाम इष्ट प्राप्ति के लिए सामर्थ्य नहीं रहता है अनिष्ट परिहार के लिए सामर्थ्य नहीं रहता है इष्ट जो चाहता है उसको प्राप्त करना चाहता है किंतु सामर्थ्य नहीं प्राप्त करने के लिए अनिष्ट है दुख रोग आदि निवृत्ति करना चाहता है उसको परिहार करने के लिए सामर्थ्य नहीं यही अनिश्चता है इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट का परिहार ऐसे अन्य करना इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार यो हो परिहार में असामर्थ्य प्राप्य स्वयं असमर्थ हो जाता है असामर्थ्यों को प्राप्त करके बपू से निमग्न शरीर में निमग्न हो जाता है मग्न क्या है शरीर तादात्माभिमान गादात्माभिमान करता है अहम बुद्धि शरीर में करता है शरीर कल्पित है उसमें अहम बुद्धि करके शोचती शोक को प्राप्त करता है तो दुखी तो आदि अभिमान करोती अहम दुखी दुखी सुखी ऐसा अभिमान करता है वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया सोचति समान इति श्रुते मुह्यमान समान वृक्षे पुरुषो निमग्नः एक समान वृक्ष में डूबा हुआ है पुरुष अनिशया मोह्यमान सोचति असामर्थ्य को प्राप्त करके मोह को प्राप्त करके सोचती शोक को प्राप्त करता दुखी होता है ऐसा श्वेता उपनिषद में मुंडो उपनिषद में कहा गया इसी श्रुति से ऐसे ही जीव मोह को प्राप्त करके दुखी होता है वस्तु तो, तो आनंद रूप होता हुआ आगे सांकर्य वक्ष परिहारायती आगे जीव स्रेष्ठ द्वे तो कहेंगे उसके साथ मिल जाएगा वक्षमान के साथ सांकर्य से भाव संकर्षकर मिल जाएगा मिश्रण हो जाएगा मिश्रण को परिहार करने के लिए अब स्पष्ट कर देते की यहाँ तक ईसा श्रेष्ठ द्वे संक्षेप से कहा गया है आगे जीव श्रेष्ठ द्वेत कहेंगे वृत्तम अतीत का निगमन करते हैं ई सिष्टम दर्वक्तम सामसत संक्षेपे नक्षेप से कहा गया यहाँ भी आदि से रूप से संख्या होगा ओम द्वैत सृष्ट इत्या द्वैत तो हो गया ईश्वर आकाशादी बनाता है स्वरूप बनाता है प्रविष्ट हुआ ये सब बता दिया वो तो ठीक है जीव फिर द्वैत का सृष्टा है इसमें क्या प्रमाण है ऐसा संख्या से उत्तर देते हैं। सप्ताह ब्राह्मणे द्वैतम्र अन्नानि अन्नानि अन्नानि कर्मणा कर्मणा ब्राह्मणे जीवसृष्ट प्रपंचित अं सर्मण ब्राह्मणे जीव सृष्ट द्वैतम प्रपंचितरण उपनिषद में एक है उसी प्रकरण में जीवन विस्तार के साथ कहा गया है। जीवे के द्वारा द्वैत प्रपंच वाक्य से सप्तानी पिता सप्तान्ना ज्ञाने कर्म न अजनयत जो सात प्रकार अन्न है ये ज्ञानेन न कर्मणा ज्ञान कर्म से बनाया उसकी सृष्टि की ऐसे कहा गया है सप्तान्न ब्राह्मण में सात प्रकार अन्न की सृष्टि हुई उसी प्रकार वो पिता शब्द से जीव कहा गया है अपने अदृष्ट के द्वारा पिता है जनक सब सृष्टि करने का जनक जो कारण है वो पिता है अपने के द्वारा जगत का उत्पादन करने से ये जीव को पिता शब्द से कहा गया है सप्ताह कथम त्रपंचित सप्ता शब्द वाक्य दृष्टि प्रतिपादक ये तपसा जन यकना कथम त्र प्रचितम सप्ता ब्राह्मण में जीव सृष्ट द्वैत प्रपंचित श्लोक में कैसे विस्तार से कहा गया इसे शंका होने पर सप्तान्न शब्द वाच्य द्वैत सृष्टि प्रतिपादकम सप्ताह शब्द सब्त से द्वैत कहा गया है सप्ताह शब्द का वाच्य क्या है द्वैत द्वैत की सप्ताह शब्द सब्त से कहा सात प्रकार अन्न विभाग करेंगे द्वैत ही है वो सृष्टि का प्रतिपादक वाक्य है बृहदारण्य का वाक्य है यथ सप्ताह मेधया तपसा अजन पिता ये वाक्य है जो सात अन्न है सप्त क्या भी होते है हाँ एक वन सप्त शब्द नहीं होगा बहुवचन होता है द्वितीय का द्वितिया भी होते हैं नित्य बहुवचन है सप्त अन्नानी मेधाया तपसा पिता जनयत मेधा रूप तपसे ज्ञान कर्म के द्वारा मेधा तपसे सृष्टि की इसी वाक्य को अर्थ से संग्रह करते अन्न सप्त ज्ञान कर्मना जनत पिता पिता का अर्थ करते है स्वादृष्ट द्वारा जगत उत्पादन सर्वलोक पालको जीव इत्यर्थः अपने अध्यक्ष के द्वारा जगत का उत्पादन करने से सब लोगों का पालक ही जीव है के द्वारा इसलिए जीव को ही पिता शब्द से कहा गया है जीव श्रेष्ट द्वैत में ये कैसे श्रेष्ट क्या क्या सप्ताह आगे द्वे तो बताएंगे ननु एकमस्य साधारणं नकसर्जन किमशंक्य तद्गो एक इति पशुभ्यकम प्रयत वाक्यनोक्त करते अन्न सर्जन किम अन्ना न सप्तकम अन्न सप्तकम तर्जनम सात अन्न की सृष्टि किसी लिये ऐसा कहा गया सात अन्न में से एक साधारणम एक साधारण अन्न है सब लोग जिसको ग्रहण करते सब पशु पक्षी मनुष्य आदि द्वे अभाजे थे दो देवताओं के लिए त्रीन आत्मनिय अपने लिए तीन अ पशु क्यों लिए एक दिया ऐसे मिलकर साहते अन्न ऐसे विनियोजक उसी वाक्य में कहा गया है इसी वाक्य ने उक्त इसको कहते श्लोक इस में मृत्यान्नम एक चतुर्थकम अन्यत्रित्मा मन्नाजनम मर्त्या मर्यान्न मर्याना सर्वप्राणी साधारण जो खाते सुवन देवान्ने दे द्वे देवता के दस पुनर्वास रूप कर्म देवताओं को हवि प्रदान करते है पशुअन्नम चतुर्थक चतुर्थ हो गया पशु के लिए अन्न दुग्ध रूप है पशु सदस्य मनुष्य मनुष्य का भी है। तीन अन्न अपने लिए रखा वाक प्राण मन वाक मन प्राण अपने लिए रखा अन्ना नाम विनियोजनम इस प्रकार अन्नों का विनियोजनम ऐसा कहा गया श्रुति में विनियोजनम उत्तम शेष अन्नों का विनियोजन इसे कहा गया है ओम सप्तन्नानि एकमस्य सप्तान्ना एक साधारण अदारण अन्न यदम अद्यते अयमात्मा रूपेण दर्शिता सत्ता दिखा गया है उपनिषद में एक साधारण साधारण कौन इदम् इदमेस्य तत्धारण जो सब खाते हैं साधारणन साधारण ये टिप्पणी किसी बड़े पुस्तक में मनुजानंद है ठीक नहीं ये सब सब के लिए साधारण अन्न एक हुआ यह अन्न सब साधारण सब प्राणियों का अन्न एक साधारण है और आगे दो दर्श पुनवास अन्न है देवताओं के लिए रक्षी रहे पशुओं के लिए पशु में मनुष्य का भी ग्रहण होता है वाक प्राण और मन ये तीन हो जाएंगे अन्न है जीव ले रखा एकमस साधारणम ये इदम एव अधारणम ये कह करके अयम आत्मा वांगमय मनोमय प्राणमय आत्मा के लिए वांग्म मनोमय प्राणमय कह करके वाघ मन प्राण ये अपना अन्न रूप से रखा इतना वाघ संदर्भे न ई सदन कंडिका दोन थोड़ा ऊन कंडिका दो कंडिका है थोड़ा दो कंडिका से थोड़ा कम ई ऊन है न्यून नी लगा दे तो न्यून होगा नहीं तो वो नहीं काम है, है कंटि का दो कंटिका रूसे दिखा गया है त्याह दर्शिता नीत्यादि दर्श पूर्ण मासो क्षीरम तथा मनः मासो तथा मनः वाक् प्राण चेत सप्त मन्नाव्यता मनः साधारण अन्न है सर्वसाधारण दर्श पुनवासो देवताओं का है क्षीरम पशु के लिए तथा मनः वाक प्राणच ये तीन हो ऐसे चार ही होगे इस सात होगे गए सप्तम अन्ना नाम अन्ना सप्तव अवगम्यता ऐसे समझना है सात अन्न की सृष्टि जीव अपने से की ओम ना ओम ना पूर्णा पुनम्य पूर्णस्य से पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति